अध्याय अठारह उपसंघात सन्यास की सिद्धि अर्जुन उवाच सन्यासस्य महाबाहो तत्व इच्छा वेदितगि केश पृथक केशी निषूदन अर्जुन ने कहा हे महाबाहू मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ और हे, हे केश हे ऋषिकेश मैं त्यागमय जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ श्री भगवान वाच काम्याम नाम कर्म नाम कव यदु सर्व कर्म फल त्यागम प्रयागम विचक्षणा भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग सन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं त्याज्यम दोष के कर्म प्रहुर्मनीषिण यज्ञ दान तपह कर्म न त्याजमिति कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए तत्र, त्यागे भरत त्यागो निश्चय श्रुत्र त्रिविद समित हे भरत श्रेष्ठ अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो हे नर्षार्दूल शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया गया है यज्ञ दान तपकर्म न्याज्यम कार्यमेव तत् दान तपश्च पावनानि मनीषिणाम यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं एतान्यपिकर्माणी संगम त्यक्त फलानी च कर्तव्या तिमे पार्थ निश्चित मतमुत्तम इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए हे प्रथापुत्र इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए यही मेरा अंतिम मत है नियतस्य तु तो संस कर्मणो नोपद्य मोहात परित्याग तामस परिकीर्ति निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है दुख मितम या त्यजेत सक त्याग फलम लभेत जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता कार्य मित्र नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त फलं सात्विको मतहा। हे अर्जुन जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है न दिष्ट कुशलम कर्म कुशले नुषज्जते त्यागी सत्विष्टो मेधा विचिन्न संशय सत् गुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता न ही देह भृताशक्यक्तु कर्मान्यशेष यस्तु कर्म फल त्यागीय निदेह किसी भी देहदारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है अनिष्ट मिष्ट मिश्रम च्रिविधम कर्मण फल त्यागी न तो सन्यासी नाम क्वित जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित अनिच्छित तथा मिश्रित ये तीन प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता पंच महाबाहो कारणानि निबोधमे में सांख्य कृतांत प्रोक्ता सिद्ध ये सर्वकर्मणाम हे महाबाहु अर्जुन वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए पांच कारण हैं अब तुम इन्हें मुझसे सुनो अधिष्ठान तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाच चेष्टा दैव चैवात्र पंचम कर्म का स्थान शरीर कर्ता विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा ये पांच कर्म के कारण हैं शरीर, शरीरवांग मनोभिर कर्म प्रारभते वा न्याय वीतम पंचेतव मनुष्य अपने शरीर मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन पांच कारणों के स्वरूप होता है न त्रव सतिकार अतएव जो इन पांचों कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता यहंकृतों भाव बुद्धिर्यस न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान् नती न निबध्यते जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता नहीं वह अपने कर्मों से बंधा होता है ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्ण कर्म करते विध कर्म संग्रह ज्ञान ज्ञे तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं इंद्रियां कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म के संघटक हैं ज्ञान कर्मचार करता चिध्वगुण भेदत प्रोच्यते गुणसंख्या यथावशुतान्यपी प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं अब तुम तो मुझसे इन्हें सुनो सर्वभूत भावम अव्ययमिक्षते अविभक्तं विभक्तेशु तम विधि सात्विक जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है उसे ही तुम सात्विक जानो पृथक यम नाना भावान पृथक विधान सर्वेश भूतेशु तम जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसी जानो कार्ये कार्य सकमहैतुकदात और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है तामसी कहा जाता है नियतम संगरहित राग द्वेशत अफल प्रेपुना कर्म यत्विक जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्मफल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है यू कामिप सुना कर्म साहंकारेण वा क्रियते बहुलायासम तद्राचस उदाहृत लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है अनुबंधम क्षय हिंसा अनपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्ता जो कर्म मुहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है मुक्त संगोन हम वादी धृत्युत्साहमन्वित सिद्ध सिद्धियोर्निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है वह सात्विक कर्ता कहलाता है रागी कर्म फल प्रेपुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वित करता राजस परिकीर्ति जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव शालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है वह राजसी कहा जाता है अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिकलस विषादी दीर्घ सूत्री चर्तामस उचते जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है जो भौतिकवादी हठी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है और जो आलसी सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है वह तमोगुणी कहलाता है बुद्धिर्भेदृत गुणतस्त्री विधम शु प्रोच मानम पृथक् न धनजय हे धनंजय अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के, के विषय में विस्तार से बताऊंगा तुम इसे सुनो प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्या भया भये मोक्षम चया वे बुद्धि सापार्थ सात्विकी हे प्रथापुत्र वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है किससे डरना चाहिए और किससे नहीं क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है यया धर्मम धर्मम च कार्यम चा कार्यमेव चयावत प्रजाती बुद्धि सा पार्थ राज प्रथापुत्र जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है अधर्मम धर्म इति मनते तम सवृता सर्वार्थान विपरीता बुद्धि सापार्थतामसी जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है हे पार्थ वह तामसी है धृत्याय याधार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगे न्याति सा पार्थ सात्विकी हे प्रथा पुत्र जो अटूट है जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है वह धृति सात्विक है य धर्म का मथान धृत्याधार अर्जुन प्रसंगे न फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राज लेकिन हे अर्जुन जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है य स्वप्नम भयम शोकम विषाद मदम एवं नुंचति दुर्मेधा तामसी सामसी पार्थ धृती स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण दुर्बुद्धिपूर्ण तामसी है सुखम शृणु मे भरभ अभ्यास निगचती हे भरत श्रेष्ठ अब मुझसे तीन प्रकार के सुखों के विषय में सुनो जिनके द्वारा बदजीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है परिणामे परिणामपम तत्खम सात्विकम प्रोक्त आत्मबुद्धि प्रसादजम् जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है विषये विषयन्द्रिय संयोगा यदग्रेय अमृतोपमं परिणामे विषम इव तत्सुखम राजस्मृत जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में तुल्य लगता है वह रजोगुणी कहलाता है यदग्रे यद चाबंधे चुखम चा, मोहन आत्मन निद्राला उदाह तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता है न तदस्ति पृथिव्या दिव्य देवेशु व पुनः सत्व प्रकृति जैर्मुक्त यदि भी इस लोक में स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवई हे परंतप ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है शमो दम स्तप शौचम शांति राजवे वच ज्ञानम विज्ञानिक्रह्म कर्म स्वभावजम शांति प्रियता आत्मसंयम तपस्या पवित्रता सहिष्णुता सत्यनिष्ठा ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं शौर्य तेज तीर्दाक्षाप्य पलायनम दानमीश्वर भाव कर्म स्वभावजम्, वीरता शक्ति संकल्प दक्षता युद्ध में धैर्य उदारता तथा नेतृत्व ये शक्तियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि गौरक्षणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम् कर्मा परिचर्यात्मकूद्रपी कर्म, स्वभावजम् कृषि करना गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है स्वे स्वे कर्मिता संसिधि नर स्वकर्म निरत सिद्धि यथा विंदती तत् अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है अब तो मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है यत प्रवृत्तिर्भूतात सकर्मणा तम अभ्यर्च सिं विंदती मानव जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है श्रेयां स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनिष्ठिता स्वभावीयतम कर्म आपनो अपने वृत्ति परक कार्य को करना चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते सहजम कर्म कौनते भाहि दोषम त्यजे आवृता प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत होता है जिस प्रकार अग्नि धुए से आवृत रहती है अत वे कुंती पुत्र मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो कभी त्यागे नहीं असक्त जितात्मा विगत स्प्रह नैषकर्म्य सिद्धि परमा संनाधि जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता वह सन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा निबोध में समासे न कौंते निष्ठा ज्ञानस्य से या पर हे कुंती पुत्र जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूँगा उसे तुम जानो बुद्धियाशुद्धयाुक्त धृतात्म्य शब्दीन विषयास्त रागद्वेशुस्वे लघ्वाशी ययमस ध्यान परैराग्यम समुश्रिता अहंकारं बल दर्प कामं क्रोधं परग्रह मुच्च निर्मह शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्र तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है जो थोड़ा खाता है जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त मिथ्या अहंकार मिथ्या शक्ति मिथ्या गर्व, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है वह निश्चय ही आत्मसाक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्ष समु भूतेषु मद भक्ति लबते पराम इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है भक्त्यामि जानाती या ततो तत्व तथो तत्व विशते तदनंतरम् केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है सर्व कर्मान्यपि सदा कुरवाणो मद व्यपाश्रय मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वत पदम व्यय मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है चेतसा सर्वकर्माणी मई सन्य मत्पर बुद्धि योगाशित मच्चित सततम भव सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो मचित्त सर्व दुर्गा मत प्रसादातरिष्यसी अथ चेत तम अहंकारा नशोष्यसी विनक्षसी यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे यदंकार आशित्य इति मनसे मिथ्य व्यवसायस्ते प्रकृतिस्ताम निति यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे तुम्हें अपने स्वभावश युद्ध में लगना होगा स्वभाव जेन कौंते ये कर्मणा कर तुम नेहात् करष्य वशो पिथत इस समय तुम वश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो लेकिन हे कुंती पुत्र तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे ईश्वर सर्वभूताजुन ठती भ्रामयन सर्वभूता यारूढ़ानी मायया हे अर्जुन परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं तमेव शर्वभावन भारत तत्प्रसादात्म शांतिम थ प्राप्यसी शाश्वत हे भारत सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे ज्ञान गुहयादुतरम मैया विमृश्यद शेषेण यथेसी तथा कुरु इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो सर्वगुहतम भूय क्षण में परम वच इति तथो वक्षा मिते हितम चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो अतव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह ज्ञान है बता रहा हूं इसे अपने हित के लिए सुनो मन मना भव मद भक्तो नमस्कुरु सत्यम ते प्रति जाने प्रियमे सदैव मेरा चिंतन करो मेरे भक्त बनो मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो सर्वधर्मान परित्यज मेकम शरण रज अहम का सर्व, सर्व पापेभ्यो मोक्ष समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्वार कर दूंगा डरो मत ते तेना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशु शुषे वाच्य न चम योग्य सूयति यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयमी है न एक निष्ठ न भक्ति में रथ है नहीं उसे जो मुझसे द्वेष करता हो यइमं परम गुह्य मदभक्तिशिध्य भक्ति मामे वैश्यत्य वैशत जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा नस््यशो कश्चि प्रियकृत महा अन्य प्रियतरो भुवि इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा अद्यश्यतेम धर्म संवाद संवादमावयो ज्ञान ये नेनाहम इष्ट इति मे मति और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है यादपियो शु याद नर सोपिमुक्त शुभान लोकान्याद पुण्यकर्मणाम और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं कश्चित पार्थ तय तो चेतसा कश्चिद्ञान सम्मो प्रनष्टस्ते धनंजय हे प्रथापुत्र हे धनंजय क्या तुमने इसे एकाग्र चित्त होकर सुना और क्या तुम्हारा ज्ञान तथा मोह दूर हो गया है अर्जुन अर्जुनवाच नष्टो मोहः मोह स्मृतिर्लब्था तत्प्रसादा मैयाच्युत स्थिति गेह कर वचनम तव अर्जुन ने कहा हे कृष्ण हे अच्युत अब मेरा मोह दूर हो गया आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई अब मैं संशयरहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उदित हूँ संजय उचम वासुदेव से पार्थस्य च महात्मनः संवाद इम अशौषम अद्भुत रोम संजय ने कहा इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है व्यास एतद् योगेश्वरात् कृष्णात साक्षात् कृष्णात्थयत स्वयं व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी राजस्मृत संस्मृत केशवाजुन यो पुण्यम ऋष्यामी च मुहुर् मुहुह राजन जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतीक्षण आह्लाद से गदगद होता हूं तस्मृत्य संस्मृत महान राजन पुनः हे राजन भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूं और पुनः पुनः हर्षित होता हूं योगेश्वर यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है ऐसा मेरा मत है